रंगीन खिलौन का चहार हसी की फुहार खुशी का गान पर झूले पतंगों की ढूर कच्ची कल्पनाओ का अंगोल भंडार कभी राजा कभी रानी का खेर कभी का कभी कोने में। सीखने की की बाल संसार्यारदा खिलता खली रेडियो कार्यक्रम बाल संसार थीम मर्यादित कार्यों का संपादन और आत्मजागरूकता शुरुआत डॉक्टर अजय शुक्ला कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए बच्चों को मर्यादित कार्यों के संपादन के महत्व के बारे में बताते हैं वे समझाते हैं कि कैसे यह कौशल हमें दक्षता प्रभावशीलता और सटीकता प्राप्त करने में मदद करता है मुख्य बिंदु योजना और प्राथमिकता किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले योजना बनाना और उसे प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है स्मार्ट लक्ष्य स्पेसिफिक मेजरेबल अचिवेबल रेलिवेंट एंड टाइमबाउंड निर्धारित करना चाहिए ध्यान केंद्रित करें और विचलन को कम करें ध्यान केंद्रित करने के लिए शांत जगह पर काम करें फोन बंद करें और सोशल मीडिया से बचें पोमोडोरो तकनीक का उपयोग करें जिसमें 25 मिनट काम और 5 मिनट का ब्रेक शामिल हो कार्य को छोटे छोटे, छोटे चरणों में तोड़ें, बड़े कार्यों को छोटे प्रबंधनीय चरणों में तोड़े इससे अभिभूत होने से बचा जा सकता है और प्रत्येक चरण पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है नियमित रूप से ब्रेक ले लंबे समय तक काम करने से मानसिक थकान और त्रुटियां हो सकती हैं नियमित रूप से ब्रेक लेना महत्वपूर्ण है अपनी प्रगति की समीक्षा करें अपनी प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करें इससे यह देखने में मदद मिलती है कि आप ट्रैक पर हैं या नहीं और यदि आवश्यक हो तो समायोजन करें त्रुटियों से सीखें अपनी गलतियों का विश्लेषण करें और उनसे बचने के लिए रणनीति विकसित करें प्रतिक्रिया और सहायता प्राप्त करें दूसरों से प्रतिक्रिया और सहायता प्राप्त करने में संकोच न करें यह आपके काम को बेहतर बनाने और त्रुटियों को कम करने में मदद कर सकता है नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बाल संसार इस कार्यक्रम में आशा करूंगा आप बिल्कुल अच्छे होंगे और पिछले एपिसोड में हमने काफी अच्छी अच्छी बातें आपको सुनाई थी आइए उसी से आगे हम लोग आज इस एपिसोड में बात करने वाले हैं जैसे कि हम लोग हर बार कुछ नई चीज़ें आपको नए पाठ्यक्रम की ओर जोड़ने की कोशिश करते हैं तो अब हम अपने जो बाल संसार है उस पाठ्यक्रम में दसवां जो पाठ्यक्रम है उस पर बात करेंगे जिसमें मर्याद मर्यादाओं के संपादन का स्पष्टीकरण ज्ञान अर्जन मर्यादा का मर्यादाओं का संपादन एक महत्वपूर्ण शायल है जो हमें समझना है तो इस बात को लेकर हम लोग बात करने वाले हैं और आशा करूंगा मर्यादा एक बहुत बड़ी जो चीज़ है जिस शब्द को हम लोग संस्कार में बचपन से अगर हम लोग सिखा दें तो बच्चों के लिए भी अच्छा हो जाता है और हम भी उन चीज़ों का प्रतिपादन करते हैं उनके सामने एग्ज़ाम्पल बने कई बार ऐसा हो जाता है कि हम उन चीज़ों को करते हैं और बच्चों को मना करते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि शब्द और आपका व्यवहार एक्शन एक्शन मोर वर्क्स शब्द आप भले ही कितना भी बोलें वो बहुत कम परसेंटेज में काम करता है तो इसीलिए एक्शन ज़्यादा काम करता है तो अगर आप एक्शन में कुछ और कर रहे हैं और बोल कुछ कर रहे हैं तो तालमेल बिल्कुल नहीं बैठेगा तो एक्शन डायरेक्टली डी हो जाएगा बच्चे के मन में और वो छुप उस चीज़ को कर देगा जिसके लिए आप मना कर रहे हैं क्योंकि आपको उन्होंने देख लिया तो यहाँ पर ये यह बहुत बड़ा जो है सीक्रेट है शायद हम लोग इसको ठीक से नहीं समझ पाए इसलिए हमारे जीवन में हमने इम्पोर्टेंस इस चीज़ को नहीं दिया हम उस इम्पोर्टेंस को बच्चों में बोल रहे हैं कि भाई आप इस, इसको इम्पोर्टेंस दो तो वो कभी भी चीज़ें जो है डायरेक्टली नहीं होगा तो यहाँ पर हमें या तो थोड़े समय के लिए उसको प्रैक्टिकल में लाना होगा तब हम बच्चों को अगर कहते हैं तो शायद उसका असर होगा तो इसके लिए कहीं एग्ज़ाम्पल्स हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा अभी नहीं करेंगे लेकिन अब सीधे मैं डॉक्टर अजय शुक्ला जी से आपको जोड़ना चाहूँगा जो व्यवहारिक वैज्ञान है वैज्ञानिक है तो काफ़ी लंबे समय से इसी फील्ड में बच्चों की मनोस्थिति बाल मनोस्थिति के ऊपर काम कर रहे हैं तो आज हम लोग इस विषय को लेकर बातें करेंगे उनसे तो अजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका बाल संसार, बाल संसार, बहुत धन्यवाद भाई जी ओम शांति ओम शांति तो मर्यादाओं के संपादन के लिए योजना और प्राथमिकता क्यों महत्वपूर्ण है और इसके बारे में आप अपने विचार सुनाइए बहुत ही आ, मर्यादित स्थिति में इंसान जब स्वयं को ले जाता है तो सर्वप्रथम एक दृष्टि में ऐसा फील होता है भाई जी कि शायद मेरे ऊपर बहुत सारे नियम और कानून लगा दिए गए और ज़िंदगी को बहुत सरल तरीके से गुजारना अब मुश्किल होगा कुल मिला के अगर कहें आज बच्चों से हम मर्यादा शब्द की बात करते हैं तो बड़े ही वो एक प्रश्नवाचक शैली में मुद्रा में वो दिखाई देते हैं और उनको ऐसा लगता है कि जिस समय दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर मर्यादाओं का हनन हुआ हो और ये शब्द पूरी तरह से लोगों ने या आम आदमी ने खारिज कर दिया हो उस संदर्भ और प्रसंग में अगर बड़े उनसे कुछ बोल रहे हो तो थोड़ा सा उनके अंदर एक स्तब्धता आना नैसर्गिक है और उस स्तब्धता के बाद में एक छोटी सी ख्वाहिश या कहना चाहिए कि एक अपेक्षा उनके मानस पर प्रतिबिंबित होती है और वो अपेक्षा है कि जो लोग हमको चाहे वो बड़े हमारे गार्जियन हो या माता पिता गुरु जिन्हें हम बड़ा सम्मान देते हैं तो वो उनके अंदर उनके दैनिक व्यवहार में मर्यादा क्या होती है इसको खोजने का प्रयास करते हैं मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये इस समय कुछ शब्द जिसका अवमूल्यन बहुत तेज़ी से जब हो जाता है समाज के अंदर तो वो शब्द बड़े ही अलग ढंग से उस पर काम करने की आवश्यकता होती है और इस शैली को यहाँ मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक संतुलित जीवन शैली जब समाज से समाप्त हो जाती है और कहना चाहिए एक छोटा सा उदाहरण देखिए कि दिन भर अगर परिवार के अंदर संयुक्त परिवार के अंदर तुम शब्द का संबोधन हो रहा हो और हम शाम को ये सिखाने का प्रयास करें कि बच्चों अपने जीवन में आपको केवल आप शब्द का संबोधन करना है मैं ये हिंदी के दो शब्द यहाँ लेने का प्रयास कर रहा हूँ जहाँ आप शब्द अगर दिन भर परिवार में बोला जाए क्या फर्क पड़ता है छोटा हो या बड़ा वहाँ पर इसी शब्द का प्रयोग अगर दिन भर होता है और बच्चे ने अगर तुम शब्द का प्रयोग किया तो हम ये बता सकते हैं कि हमारे परिवार में पूरे संगठन में कहीं भी सुबह से शाम तक इस शब्द का प्रयोग नहीं होता है और आप बेटा ऐसा कर रहे हो तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट क्या आपने कहीं सुना है या आस पड़ोस में इस शब्द को सुनने का प्रयास किया है स्कूल में या और प्ले में कुल मिला आपकी जो संगत है संगत से मैं यहाँ अर्थ ले रहा हूँ कि जब मर्यादित आचरण की बात होती है तो एक स्टेटमेंट आता है कि एज द फूड सो माइंड एज द कंपनी सो द पर्सन जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा और जैसा साथ होगा वैसा व्यक्ति होगा हुँ, हुँ. ये एक कोडिंग जब हमारे मानस में जाती है तो हमें लगता है कि मर्यादाओं के आचरण के लिए हमें कहीं आ, किसी भी रूप में मोटिवेट किया जा रहा है या हमारे अंदर कोई दिक्कत खड़ी हो रही है इसलिए ये कहा जा रहा है कि आपको कहीं ना कहीं बड़ों और छोटों के बीच में जो एक अंतराल है इस गैप को समाप्त करने के लिए ओबीडियंस टू ऑर्डर अर्थात आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारिता एक आज्ञा हमको मिली है और उसको हमने हंजी करके रिस्पेक्ट से रिसीव किया और उस पर चलने का प्रयास किया और इस प्रयास में जब मैं छोटा था और माने कोई कार्य मुझे कहा और जैसे ही मैं घर से बाहर निकला तो पिताजी अखबार पढ़ रहे थे और उन्होंने आ, कहा कि बेटा एक काम करो आ, ये काम मैं तुमको दे रहा हूँ इसको पूरा कर लो तो मुझे लगा बड़ा द्वंद्व कि अभी माने ने कुछ आदेश दिया है उसे पूरा मैं करने जा रहा हूँ उसी बीच में पिताजी का ये नया आदेश है तो अब मैं काम करता हूँ कि उनसे पूछ लेता हूँ चूंकि मेजे जिस परिवार में मेरी पालना हुई वहाँ पर तमाम स्थितियों में अपनी बात को रखने का या एक ओपननेस थी कहना चाहिए कि एक फैमिली डेमोक्रेसी की सिचुएशन थी और पारिवारिक प्रजातंत्र अगर बहुत ही उन्मुख होता है और सहज होता है तो वहाँ अपने प्रश्नों को हम बच्चे दबा के नहीं रखते हैं मन महसूस के नहीं रहते हैं बल्कि अपनी बात को कह सकते हैं मैंने पिताजी से आग्रह किया कि पिताजी भी माँ ने मुझे ये कार्य सौंपा था इस बीच में आपने ये कहा तो मेरे मन में थोड़ा द्वंद्व आ गया कि मैं अभी किसका कहना पहले करूँ माँ ने जो कहा वो पहले कर दूँ या जो आपने आदेश दिया वो पहले कर दूँ तो उन्होंने बड़े अच्छे से मुझे समझाया कि देखो बेटा परिवार के अंदर माँ का जो रुतबा है वो बड़ा है और उन्होंने अगर आपको कोई आदेश दिया है तो उनकी स्थिति धरती वाली है और पिता किसी परिवार में आकाश की भूमिका में है तो आप पहले उनका कहना कर लीजिए बाद में जो मैंने आपसे कहा है वो आपको करना है ये मैं उदाहरण इसलिए दे पा रहा था कि एक छवि मेरे मन में उसी बाल मन के रूप में स्थापित हो गई और ये क्रम या अनुक्रम मेरे जीवन में आज तक बना रहा और कहीं भी जब इस प्रकार की स्थिति बनती है तो मैं अपने बड़ों के प्रति वही श्रद्धा भाव रखता हूं और उनके आदेश का पालन करने का प्रयास करता हूं और वो जो संस्कारगत मामला है वो जेहन में बैठ गया और उसी की परिणति यह है कि जब हम आदेश उपदेश की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं मर्यादाओं के आसपास में रहती है और वो मर्यादाएं हम अंतरमन से स्वीकृत भी कर लेते हैं और उनके प्रति हमारी आस्था क्रिएट होती है और उस पर कुछ समय हम चलकर निश्चित तौर पर एक नई दिशा के लिए स्वयं को तैयार कर लेते हैं जी जी डॉक्टर अजय शुक्ला जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर और आइए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बाल संसार सुनते रहो मुस्कराते रहो नमस्कार आप सभी का स्वागत है ब्रेक के बाद और बहुत ही प्यारा सा आप सुन रहे थे और इस गीत के साथ साथ आपको कहीं मायने जो है क्लियर भी होगा और काफ़ी चीज़ें जो है आपको अच्छी भी लग रही होंगी तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को फिर से डॉक्टर अजय शुक्ला जी से जोड़ना चाहूँगा एक और एक और जो प्रश्न है वो मैं आपको पूछना चाहूँगा यहाँ पर ध्यान केंद्रित करने और विचलन को कम करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं जी जी बहुत अच्छी बात है कि बच्चों का जो संसार होता है उसमें एकाग्रता की बड़ी पृष्ठभूमि होती है और अभी सोशल मीडिया और तमाम ऑब्स्टिकल इस समय सोसाइटी में क्रिएट हो गए हैं मैं ऑप्स्टिकल इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार जब हम अपने आप को एकाग्र करने की बात करते हैं तो कुछ गजट्स जब हमारे साथ में रहते हैं ये मुझे भी संज्ञान कि इन गजट्स का हमारे एजुकेशन में और उससे संबंध जोड़ने में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है और इसकी भूमिका है उसके बावजूद भी अगर आप कोई एकाग्र के स्वयं को प्रकृति के साथ जुड़ कुछ कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि उस ध्यान की मुद्रा में जब आप होते हैं तो आपकी जो वर्किंग शैली है उसमें इजाफा हो जाता है और कुछ जो बढ़ोतरी होती है वहां आप देख पाते हैं कि आपने कम समय में जो टारगेट रखा था उसको आपने फुलफ़िल कर लिया इसी बीच में गजट्स आपके पास में है मोबाइल आपके पास में किसी भी ऐप में आप इंटर हुए और आप कहीं चले गए तो ये तो एक समुद्र है और उसमें जाने के बाद में जिस ऑब्जेक्टिव से आप गए हैं आ, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कुछ लर्निंग करने के लिए कुछ सीखने के लिए कुछ नई क्रिएटिविटी को अंजाम देने के लिए या उस क्रिएशन के बाद में कुछ नवाचार आपके मन में आता है तो ये सारी स्थितियों के बीच में अगर हमने दो से तीन घंटे सुबह या शाम में स्वयं को एकाग्र करने का प्रयास किया और थोड़ा सा सोशल मीडिया से अपने को बचा के रखा तो आप ये महसूस कर पाएंगे कि होल डे की दिनचर्या में ये जो चार घंटे हैं वो बीस घंटे के लिए आपको एक एनर्जेटिक सपोर्ट दे देंगे आ, मैं यहाँ एनर्जी की बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब भी हम इस फील्ड में जाने का प्रयास करते हैं तो आप जब इंटर होते हैं तो उस समय पता नहीं चलता है कि कितने कम समय में अपने आप को आप बाहर कर लेंगे लेकिन उस जब आप बाहर नहीं हो पाते हैं तो पता चलता है कि सारा दिन सारा समय हमारा चला गया और उस समय हमारी जो ज्ञान और कर्मेंद्रियाँ हैं उस पर भी उस पर इन तमाम चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है और चाहकर भी आपने जो गोल अपने बनाए हैं लाइफ में या आप चाहते हैं कि बहुत सारी सफलताओं के बाद में एक अचीवमेंट मुझे गेन हो तो वो बहुत सारी जो सक्सेस है सक्सेस से की सिचुएशन क्रिएट होती है लेकिन वो सक्सेस हम प्राप्त भी कर लेते हैं लेकिन इंटरनल जो सेटिसफैक्ट्री uh, सिचुएशन हमें नहीं मिलती हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं तो वहाँ वो सफलता के साथ साथ में कुछ क्वेश्चन भी हमारे मन में होते हैं कि हम चाह भी सफलता को अर्जित नहीं कर पाए और जब बहुत सारी सफलताएँ इकट्ठा होती हैं उसके बाद ही हमें अचीवमेंट मिल पाएगा ये सारी बातें uh, संज्ञान में रहने के बाद में हमारी ड्यूटी बनती है कि कुछ चीज़ों को हम बड़े नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से भले ही वो स्वाध्याय की बात हो क्योंकि स्वाध्याय से आप किसी सत्य तक पहुंच रहे हैं और वो आपके जीवन में उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका है कि आप कहीं ना कहीं आपका निर्माण होने वाला है राष्ट्र निर्माण की ये प्रक्रिया है और स्वयं को एक श्रेष्ठ नागरिक के रूप में आप स्थापित करने वाले हैं ऐसी स्थिति में ध्यान और अर्थात एकाग्रता को अपने जीवन में अर्थात कुल मिला के नियम और संयम के प्रति हमें जागरूक होना पड़ेगा और उसे अपने में आत्मसात करते हुए गतिशील होना पड़ेगा तभी हम ध्यान की वास्तविकता को समझ पाएंगे और इससे मिलने वाले जो प्रतिफल हैं उसके प्रति हम अधिक संवेदनशील हो पाएंगे जी डॉक्टर अजय शुक्ला जी काफी अच्छी बातें आपने बताया और आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है ध्यान केंद्रित करने के लिए मन आपका कभी कभी विचलन होता है या बहुत बार ऐसा होता है तो ये कम हो इसके कौन कौन से तरीके हैं तो आपको पहले से थोड़ा सा अपने लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए अगर बच्चा है तो उसका लक्ष्य क्या है कि उसका लक्ष्य ये होना चाहिए छोटे गोल्स में पढ़ना है खेलना भी है सब चीज़ों को थोड़ा डिवाइड कर लें जिस तरह से आप खाना भी खा रहे हैं नहा भी रहे हैं ऐसा तो नहीं होता ना <laughs> एक बार में एक क्रिया होगी तो आप नहा लेंगे उसके लिए आधा घंटा आप खाना खाएँगे उसके लिए बीस से पच्चीस मिनट तो वैसे पढ़ने के लिए आप एक दिन में दो घंटा निकालेंगे और दो घंटा खेलेंगे तो ये अगर आपका लक्ष्य को निर्धारित छोटे छोटे चीज़ों को करने के लिए जैसे बचपन से ही आप उन चीज़ों को क्रमबद्ध तरीके से कर रहे हो नहाने के बाद आप फिर कपड़े पहनना बाल बनाना इसके लिए भी टाइम देते हैं हर चीज़ के लिए आपके पास टाइम निकालना होता है और वो आपके नेचर में लेकिन जब बात करते हैं ध्यान की तो उसकी प्रैक्टिस कम होने की वजह से आपको लग रहा है कि मैं विचलित हो रहा हूँ क्यों क्योंकि इसको प्रैक्टिस पूरी तरह से आपने किया नहीं तो मन बीच बीच में आपको बोलेगा ये क्या नया चीज़ है तो मन को जवाब भी देना है उसके प्रश्नों का और उसको ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व उसको बहुत ज़्यादा जवाब नहीं देना कभी कभी उसको बोलना भाई बाद में जवाब देता हूँ अब मुझे ध्यान करने के लिए तुम मदद कर तो अपने ही मन से मदद मांगना आना भी चाहिए आपको तो हर काम के लिए जैसे आप अगर बच्चे हैं पढ़ रहे हो तो आपको कोई पेंसिल की ज़रूरत है तो आप अपने पिता या माँ या भाई से मांगते हो ना और मिल जाता है आपको तो आप अथॉरिटी है और आपका हक है तो वैसे ही मन के ऊपर भी आप राजा हो मन अगर आपको कहीं विचलित कर रहा है तो मन को कहीं अब रुकिए मैं थोड़ी देर के बाद आप पर ध्यान करूंगा लेकिन मुझे अब सपोर्ट तुम करो कि मुझे एकाग्रचित होकर एनर्जी रिसीव करने तो शायद ये आपका बात करने का खुद से खुद बात करने का तरीका भी सीखना पड़ेगा ताकि आपका ध्यान बन जाए और ध्यान में आप मगन भी हो जाए और शक्ति भी प्राप्त करें और आपका मन भी विचलित नहीं होगा क्योंकि मन के विचलन को समझ लिया आपने तो उसको समझ के आपने उसको कहा कि थोड़ी देर में है ना जैसे आप स्कूल जा रहे हो मान लीजिए और इस्कूल जाते वक्त आप स्कूल ही जाएंगे ना <laughs> अगर उस समय कोई दूसरा बंदा जो है आपके रिलेटिव भी आगे होंगे तो घर पे तो वो अगर फ़ोन करेंगे तो आप क्या स्कूल छोड़ के आ जाएंगे नहीं आप बोलेंगे दीदी मैं जो है स्कूल में हूँ और हमारा स्कूल अभी साढ़े बारह तक चलेगा और मैं आपको साढ़े बारह से एक बजे तक घर पे पहुँच जाऊँगा तो एक बजे हम बात करते हैं है ना ऐसे ही बोलेंगे ना तो बिल्कुल मन भी जब आपके ध्यान में बाधा डालती है तो उनको बोलना भाई दो घंटा मेरे को ध्यान करने दे उसके बाद मैं आपके साथ हूँ ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बोलने में मुझे भी आसान लग रहा है आपको सुनने में भी अच्छा लग रहा होगा लेकिन ये उतना ही प्रैक्टिकल में मुश्किलें पैदा करती हैं क्योंकि इट नीड्स प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस <laughs> तो आइए आगे बढ़ते हुए एक और आखिरी प्रश्न पूछते हैं डॉक्टर अजय जी से और बड़े कार्य को छोटे छोटे चरणों में तोड़ने का क्या लाभ है ये थोड़ा सा बताइए डॉक्टर अजय जी जी जब भी हम कार्य का निर्धारण करते हैं तो उस समय जैसा कि आपने अभी कहा भी और कुछ अति मूलभूत बातों को जब आपने कहा बड़े ध्यान से सुन रहा था निश्चित तौर पर देखिए लर्नर लर्न थिंग एट ए टाइम एक समय में एक ही काम किया जा सकता है उस कार्य की पूर्णता के बाद ही हमारी शिफ्टिंग हो सकती है और मन को समझाने की जो गतिविधि भाई जी आपने शेयर किया निश्चित तौर पर वो एक ऐसा ऑटोसजेशन की प्रक्रिया है मनोविज्ञान में जहाँ इंसान स्वयं से बात करता है स्वयं से संवाद और स्वयं से संवाद करते समय ये सारी क्रिएट हो जाती हैं और कहीं कोई बात विरोधाभासी सिचुएशन आई तो हम उसको पोस्टपोन करते हैं इसी को अध्यात्म की भाषा में कहा जाता है कि मन को मारो नहीं मन को सुधारो अब इस सुधार की प्रक्रिया में जब हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे सामने जो हमारा लक्ष्य है उसे करने के लिए हमारे अंदर एक उत्सुकता आती है क्योंकि मन हमारे नियंत्रण में आ गया तो जब इंसान अपने जीवन में कर्मेंद्रियों पर बहुत अच्छे से राज्य करना शुरू कर देता है जिसको स्वराज्य हम लोग बोलते हैं तो जब हमने अपनी कर्मेंद्रियों को डायरेक्शन दिया और उस अनुरूप कार्य हो रहा है तो निश्चित तौर पर जिस कार्य को हमने हाथ में लिया है उसको हम अलग अलग तरीके से वहाँ डिवाइड करते हैं डिवाइड से यहाँ अर्थ है कि कोई बड़े कार्य को करते समय अगर आपने आ, कुछ की नोट्स डेवलप कर लिए तो निश्चित तौर पर वो बड़ा कार्य संपादित होने में हमारी मदद हो जाती है उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई लेख आपको लिखना है अब आपने कोई लेख का सृजन करने का विचार किया उस स्थिति में आपके मन में आया कि इसका टॉपिक क्या हो अब आपके मन में आया कि क्यों नहीं हम कुछ स्पिरिचुअलिटी पर लिखें अब स्पिरिचुअलिटी पे आप लिख रहे हैं मन में आएगा कि अध्यात्म इतनी बड़ी चीज़ है और उसका तो मनुष्य जीवन से कोई संबंध नहीं हो पाता है थॉट्स बहुत ऊँचे होते हैं कि जीवन में कैसे आएंगे लेकिन उसी समय आपके मन ने कहा कि क्यों नहीं हम इसका एक टाइटल दें तो आपने कहा कि नहीं इस्परिचुअलिटी इन द प्रैक्टिकल लाइफ अब व्यवहारिक जीवन में आध्यात्म इसकी आप बातचीत करने लगे अब व्यवहारिक जीवन में आध्यात्म कैसे आएगा ये भी फिर आपको कठिन लग रहा है तो इसके ऑप्शंस में आप जाते हैं कि क्यों नहीं इतना लंबा ये शीर्षक है ज़्यादा अच्छा है कि हम इस शीर्षक को थोड़ा सा और छोटा करें फिर आपके मन में आया कि क्यों नहीं हम रिफ्लैक्शन ऑफ स्परिचुअलिटी रख लें अर्थात अध्यात्म का प्रतिबिंब अब अध्यात्म का प्रतिबिंब जैसे ही आप रखते हैं टॉपिक तो आपको पता चलता है कि इसकी रेंज बड़ी हो गई क्योंकि आप उसको सामग्री तो को तो प्रैक्टिकल लाइफ की बात की तो बार बार आपके मन पर एक तनाव होगा कि क्या अध्यात्म ये प्रैक्टिकल जीवन में आ सकता है और आपको कोई मॉडल दिखाई भी नहीं देता है आपको लगता है कि जब भी हम किसी ऊंची हस्ती से मिलने जाते हैं तो वो सब चीजें आपको नहीं दिखाई देती है बाद में बातें आती हैं लेकिन व्यवहार में दूर दूर तक नहीं आपको स्पर्श होता है तो ये सब चीजें आपके मन में चलती हैं तो फिर लगता है कि इस पे मैं कैसे लिखूंगा तो ये जो लिखने की शैली है वो आपको धीरे धीरे धीरे धीरे आप चिंतन के पक्ष में लिटरेचर को रेफर किया और ये जानने का प्रयास किया कि आखिर दुनिया में लोग काम कर रहे हैं लिख रहे हैं पढ़ रहे हैं तो कोई ना कोई बात तो आती होगी ना तो वहाँ एक प्रश्न आ गया हुई मैं कौन हूँ अब मैं कौन हूँ इसको भी आपने ढूंढने का प्रयास किया अब मैं कौन हूँ ये अध्यात्म का विषय है तो जैसे ही आप अपने को शरीर मान रहे थे तो पता चला अध्यात्म का अध्ययन करते समय कि आपको पता चल गया कि इस शरीर में आत्मा रहती है तो ये सारी बातें आपने जब करनी है या लिखनी है पढ़नी है तो आप क्या करेंगे इसके स्टेप्स तय करेंगे तो जहाँ आप रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन ऑफ स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं अध्यात्म के प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं तो उस प्रतिबिंब में बहुत सारे पक्ष आपको दिखाई देंगे फिर आपने छोटे छोटे टॉपिक्स बना लिए तो ये जो टॉपिक्स हैं वो आपके की नोट्स हो गए जब इसको एलेब्रेट करेंगे जब आप इसका विश्लेषण करेंगे तो एकदम विश्लेषण नहीं होगा लेकिन कुछ दिन तक मन चिंतन करते करते आपके संज्ञान में आएगा कि मैंने इन इतने बड़े ऋषि मुनि को के बारे में पढ़ा है हिस्ट्री के अंदर कुछ हमारे इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने हमारी राष्ट्रीय जो ऊर्जा है राष्ट्र का जो बहुत बड़ा पक्ष है जिसे आप कहते हैं कि बहुत बड़ा चिंतन है मानस है तो ये जो ऋषि मुनियों ने ग्रंथ लिखे इनको आप इनकी ओर जाने का प्रयास करेंगे लोगों से मिलेंगे विचार करेंगे बार बार आपके मन में प्रश्न आएगा कि क्या अध्यात्म जीवन में आ सकता है तो ऐसे बहुत सारी बातें आपको एक फ्रेमवर्क दे देंगे जब आपने एक फ्रेमवर्क बना लिया तो आपको पता चलेगा कि मेरा जो चिंतन है और कई बार आपने जो शीर्षक बनाया है वो मैटर लिखने के बाद अंदर आर्टिकल में कोई ऐसी बात निकल के आ जाती ये लगता है कि इसको हम हाईलाइट कर दें इससे हमारे आर्टिकल का संपूर्ण मैसेज मिल सकता है तो मैंने एक छोटा सा एक स्वरूप आपको बताने का प्रयास किया तो ये क्रिया जब हम करते हैं छोटे छोटे भागों में इसको बांट देते हैं और जब एक पक्ष हो जाता है जैसे एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च की हम बात करें तो मीडिया में हम पहले कंक्लूजन निकाल के देंगे फिर बताएंगे कि इसके बाद ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी लेकिन एक नॉर्मल राइटिंग वर्क में क्या होगा कि इंट्रोडक्ट्री पार्ट को हम पूरा करेंगे उसकी एक प्रस्तावना बनाएंगे उसके इंपॉर्टेंस को हम शो करेंगे उसके ओरिजिनल मीनिंग को हम बताएँगे तो ये तमाम आम चीज़ें आपको कहीं ना कहीं मदद करेंगी क्योंकि उस विषय वस्तु के अलग अलग भाग आपने कर दिए इसी प्रकार से किसी भी कार्य को चाहे वो स्थूल हो या सूक्ष्म उसको जब हम अलग अलग भागों में स्थापित कर देते हैं तो वो एक वो गाइडलाइन के रूप में काम करता है ज़रूरी नहीं है कि वो हु वही वहाँ प्रिंट आउट फाइनल शेप में क्रिएट हो लेकिन एक नई आपको दिशा मिल जाती है और काम करने में उमंग भी आ जाता है और इस प्रकार हमें ये महसूस होने लगता है कि कुछ भाग हमने पूरा कर लिया और शेष भाग को हमें पूरा कर रहे हैं जी जी जी जी डॉक्टर अजय शुक्ला जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है तो जाते जाते यही कहना चाहूँगा कि आज के इस कार्यक्रम में हमने जो बातें सुनी वो हमारे अंतर मन को और हमें अच्छा लग रहा है और मैं चाहूँगा कि हमारे माता पिता या बच्चे सुन रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी इन चीज़ों पर जितना आप सुनते हो सकता है कभी कभी डोस बारी भी लगता हो बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं भी समझ में आता हो लेकिन मैं चाहूँगा कि नहीं समझ में आए तो तो उसको समझने की ज़रूरत नहीं जितना समझ में आ रहा है उसको प्रैक्टिस कीजिए क्या बात? तो हम लोग चाहेंगे कि आप उसका प्रैक्टिस करके उसका अनुभव हमारे साथ मैसेज करके साझा कर सकते हैं तो हमें अच्छा लगेगा कि कम से कम आपने आधा घंटे के इस एपिसोड में बीस मिनट हमारी रिकॉर्डिंग होती है उसमें अगर एक मिनट भी आपने समझा तो हमारे लिए खुशी है और आपको कोई बोझ भी नहीं देना चाहते लेकिन आप समझ के एक मिनट का भी अगर एप्लीकेशन करते हैं तो आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा सफलता प्राप्त करेंगे ये गारंटी है <laughs> इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर और इसी क्रम में आपको जोड़ेंगे आप सुन रहे हैं बाल संसार सुनते रहो मुस्करो कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर अजय शुक्ला बच्चों को याद दिलाते हैं कि मर्यादित कार्यों का संपादन एक महत्वपूर्ण कौशल है जो उन्हें सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकता है वे बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे इन सुझावों का पालन करें और अपनी दक्षता प्रभावशीलता और सटीकता में सुधार करें साथ ही वे आत्म और विनम्रता के महत्व पर भी जोर देते हैं जो हमें अपनी सीमाओं को पहचानने और दूसरों का सम्मान करने में मदद करता है क्या आप इस कार्यक्रम के किसी विशेष हिस्से पर और जानकारी चाहते हैं या किसी अन्य विषय पर चर्चा करना चाहेंगे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ तब तक के लिए नमस्कार का हसी के फुहारे खुशी का गण पेड़ों पर झोले पतंगों की ढूर कच्ची कल्पनाओ का अनमोल बी में सीखने के ललक सवालों के बाल संसार तारा सदा खिलता खली